ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं क्षेत्र सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान ने पहले सूत्र का अर्थ बताया और इस अधिकरण के पूर्वपक्षी सांख्य अपना मत उपनिषदों के द्वारा प्रधान को जगत के कारण के रूप में बताया जा रहा है इत्याकारक स्थापित करते समय जो जो बातें बताई थी उन्होंने उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भाष्कर भगवान <coughs> सबसे पहले तो ये कहा था कि ईक्षतेर नाशब्दम इस सूत्र के पूर्व में सांख्य मत स्थापित करते समय सदैव इत्यादि उपनिषद वाक्य जगत के कारण के रूप में सत को बता रहा और वो सत प्रधान है उसी का तत्तेजो असृजत इस वाक्य में शब्द से ग्रहण करके ये कहा जा रहा है कि तेज शब्दित क्या नाम वो कार्य को तत्शब्दित प्रधान ने बनाया यानी प्रधान जगत का कारण है सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं सदैव सौम्य इत्यादि वाक्यस्थ सत शब्द तथा तदैक्षत इस वाक्यस्थ तत्शब्द परामर्शक है न कि जड़ प्रधान का इसलिए यह वाक्य तो चेतन को जगत के कारण के रूप से बता रहा है न कि प्रधान को और प्रधान इस वेद वाक्य के द्वारा जगत कारण रूप प्रतिपादित नहीं है क्योंकि जिसे यहां पर शब्द से जगत का कारण कहा जा रहा है उसे ई कर्ता बताया गया है <coughs> वह ईक् चेतन का धर्म है जड़ प्रधान का नहीं यह ईक्षतेर ना शब्दम से सिद्धांति कह रहे हैं अव चेतन में भी ईक्षण कैसे संभव होगा इसका स्पष्टीकरण करते हुए सूर्य के दृष्टांत से बताया गया जैसे कहा जा रहा है कहा जाता है सूर्य प्रकाशयती सूर्य दहती ऐसे श्रुति श्रुतिक इस पर सांख्यों ने कहा दृष्टांत दार्टान्त में वह लक्षण्य दिख रहा है वहां प्रकाशन का कर्म तथा दहन का कर्म विद्यमान रहता है दृष्टांत में दाह्य शरीरादि और प्रकाश घटादि के संबंध से सूर्य में सूर्योदहति सूर्य प्रकाशयति इत्यादि शब्द प्रयोग तो ठीक है लेकिन तदैक्षता में ईक्षण का कोई कर्म न होने से ये शब्द प्रयोग अनुपपन्न है चेतन में इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये कहा गया था सिद्धांति के द्वारा कि सूर्य प्रकाशते इत्यादि में प्रकाश रूप कर्म की विवक्षा न करने पर भी जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य में औपचारिक प्रकाशकर्तृत्व का प्रयोग होता है सूर्य प्रकाश इत्यादि में वैसा ज्ञान कर्म की विवक्षा यानी ईक्षण के कर्म की विवक्षा न करने पर भी हो सकता है प्रयोग ये इक्ष तदत तो ये प्रयोग हो सकता है और औपचारिक कर्तृत्व चेतन में उपन्न हो सकता है जब कर्म की अभिवक्षा मानेंगे और कर्म की विवक्षा मान ही लेते हैं तो तद क्षत इस वाक्य का ब्रह्म में प्रयोग तो उपपन्न होता ही है सिद्ध होता ही है इसे कर्मापेक्षतु ब्रह्मणी ईक्षित्रित्व श्रुतया सुतराम उपन्ना इस भाष्य वाक्य से कहा गया ज़, ज़, और वो कर्म कौन होगा जिसका जिसकी विवक्षा होने पर तदैक्षत इत्यादि वाक्य की ठीक ठीक उपपत्ति होती है करके कहा जा रहा है तो ये कर्म पूछा गया कि किम पुनः तत्कर्म यागुत्पत्ति ईश्वर ज्ञानस्य से विषो जो उत्पत्ति से पहले ईश्वर के ज्ञान का विषय बन जा ऐसा कर्म कौन है ये सांख्यों का प्रश्न है वेदांती के प्रति किम पुनः यत् प्राग उत्पत्ते ईश्वर ज्ञानस्य विषयो भवति इति इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं भाष्य में तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे अव्या इति ब्रूम तो ये कह रहे हैं कि तत्वात तत्वा तत्व अन्यभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे ये कर्म है जगत की उत्पत्ति से पहले जो जगत के कारण के रूप से बताया गया तद तदैक्षत इस वाक्य के द्वारा ईक्षण है वह आकाश आदि जगत के उत्पत्ति से पहले बताया गया है उस ईक्षण का कर्म कौन है ये प्रश्न है किम पुनः तत्कर्म इससे अभी आकाश आदि भूत भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनके उत्पत्ति से पहले उनके उत्पत्ति अनुकूल ये ई है संकल्प है उसे कहा जाएगा आकाशवादी सूक्ष्म भूतों के भी उत्पत्ति का कारण रूप ईक्षण यह इस ईक्षण का कर्म कौन है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भास्कर भवानी इस वाक्य में लिखा नाम रूपे यह नाम रूप क्षण का कर्म है ईक्षण ज्ञान है और ज्ञान का कर्म होता है उसका विषय जैसे घटम जानाती इसमें घट कर्म है वही ज्ञान धातु का अर्थभूत जो ज्ञान है उसका विषय भी है ऐसे ईक्षण ज्ञान है और उस का विषय कौन होगा तो कहा नाम रूप है इति ब्रूम तो तद ऐ इस वाक्य के द्वारा आकाश आदि के उत्पत्ति अनुकूल जो ईक्षण बताया गया है सत्पदार्थ में उस ईक्षण का विषय नाम रूप है यदि वचन है नाम रूपे और नाम रूपे के तीन विशेषण है तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय एक विशेषण दूसरा अव्या और तीसरा व्याचिकर्षित तो ना, कौन सा नाम रूप ई का कर्म है स्थिति काल में जो नाम रूप है कार्य है उसकी अभिव्यक्त अवस्था है और ये जो है अभी जगत उत्पन्न हुआ नहीं है इसलिए उस समय स्थिति काल में जैसा अभिव्यक्त नाम रूप होता है ऐसा अभिव्यक्त नाम रूप नहीं होगा इसे दिखाने के लिए कहते हैं अव्याकृत व्याकृत शब्द का अर्थ है अभिव्यक्त अवस्था और अव्याकृत का अर्थ है अनिव्यक्त अवस्था अनिव्यक्त अवस्थापन्न जो नाम रूप नाम रूप यानी जगत उसकी दो अवस्थाएं हुई एक अभिव्यक्त अवस्था उत्पन्न होने के बाद लेके पहले तक जो जगत की अवस्था है उसे व्याकृत अवस्था अभिव्यक्त अवस्था कहा जाता है वो अभिव्यक्त अवस्थापन्न जगत उत्पत्ति से पहले होने वाले ईक्षण का कर्म नहीं है विषय नहीं है अपितु अव्याकृत नाम रूप ई क्षण का कर्म है नाम रूप से लेना जगत को जगत नाम और रूप ही तो है और वो अव्याकृत जगत यानी कारण अवस्थापन्न जगत अनभिव्यक्त अवस्थापन्न जगत वह ईक्षण का विषय है और जो भी विकार है छांदों की उपनिषद के छठवे अध्याय में बताया गया कि वह व्यात क्या नाम है विकार मात्र वाचारंभ है वाचारमन शब्द का अर्थ होता है मिथ्या और मिथ्या का अर्थ होता है जिसे सत्य भी नहीं कहा जा असत्य भी न कहा जा मिथ्या अर्थ असत्य नहीं और सत्य भी नहीं तो सद् असद विलक्षण उसे दिखाने के लिए विशेषण है तत्व अन्यवाभ्याम अनिर्वचनीय जिसे तत्व रूप से याने सत्य रूप से भी निर्वचन नहीं किया जाता जिसका और अन्यत्व याने असद रूप से भी जो तत्व है अधिष्ठान उससे भिन्न भी नहीं, भी नहीं बताया जा सकता जिसे यानी असत भी नहीं बताया जा <coughs> सकता अधिष्ठान तो होता है सत्य और उससे अन्य हो जाएगा असत्य तो जिसे न तो सत कह सकते हैं न तो असत कह सकते हैं असत कहा जाता है वंध्यापुत्र को आकाश पुष्प को मनुष्य के सिंह ये असत्य हैं है ही है नहीं जो बिल्कुल है ही नहीं दिखता नहीं है उसे माना जाता है असत्य और जो दिखता है लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं होती जिसकी उसे कहा जाता है वो सत्य विलक्षण लेकिन बाद में अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान हो जाने पर रहता भी नहीं है तो उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता सत्य से भी विलक्षण तो जिसको न सत्य कहा जा सकता है न असत्य कहा जा सकता है न सत्य असत्य उभय रूप कहा जा सकता है क्योंकि सत्यत्व तो असत्यत्व तो दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक में नहीं रह सकते तो परमात्मा सत्य ही है उसमें सत्यत्व ही रहता है आकाश पुष्पादि में असत्यत्व ही रहता है और जगत में परमात्मा के तरह सत्यत्व भी नहीं आकाश पुष्प के तरह असत्यत्व भी नहीं है और उभय रूपता तो हो ही नहीं सकती इसलिए इसे कहा जाता है तत्व अन्यवाभ्याम अनिर्वचनीय निर्वचनीय का तो अर्थ होता है जिसका सदरूप से या असद रूप से प्रतिपादन किया जा सके वो है तत्व अन्यवाभ्याम निर्वचनीय और तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय उसे कहा जाएगा जिसको न तो सत्य कहा जा सकता है न तो असत्य कहा जा सकता है न तो सत्य असत्य उभय रूप कहा जा सकता है उसे कहा जाता है सत, तत्व अन्यवाभ्याम अनिर्वचनीय दूसरा नाम है मिथ्या कल्पित जैसे रस्सी में सर्प सिंप पर चांदी भ्रांति काल में दिखती है इसलिए बिल्कुल आकाश के पुष्प के तरह असत्य नहीं और पास में जाने के बाद सिंप का ज्ञान होने पर चांदी रहता नहीं है इसलिए माना जाता है उसे वो सत्य भी नहीं है तो सत्य असत्य उभय विलक्षण है वो प्रातिभाषिक है कल्पित है मिथ्या है ये आध्रित है ये पर्यावाचक शब्द है आरोपित मिथ्या अध्यस्त कल्पित ऐसा ये जो आ, नाम रूप जगत की उत्पत्ति से पहले होने वाले ईक्षण का विषय है वह तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय है, कार्थ है का अर्थ है प्रातिभाषिक है कल्पित है मिथ्या है मिथ्या नाम रूप ईक्षण का विषय है और वो व्याचिकित्सित है व्याचिकित्सित है का मतलब अनभिव्यक्त नाम रूप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं ईश्वर तो इसलिए ईश्वर की जो व्याचिकित्सा यानी अभिव्यक्त करने की इच्छा उसके विषय उन्हें कहा जाता है व्याचिकीर्षित व्याचिकीर्सा का अर्थ है जैसे जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा व्याचिकीर्षित शब्द का अर्थ होता है व्याकरण की इच्छा व्याकरण का अर्थ होता है अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्त करने की इच्छा का विषय व्याचिकीर्षित जो अभी व्याकृत नहीं है उसे व्याकृत करने की अभिव्यक्त करने की इच्छा का विषय है ऐसा जो नाम रूप वो हो जाएगा सृष्टि से पहले तद इस वाक्य के द्वारा बताए गए ईश्वर के ई क्षण का विषय ये यह यहां पर कहा तत्व्यवाभ्याम अनिर्वचनीये नामरूपे रूपे अव्याकृते इति ब्रूमा तो अव्याकृते शब्द का टीका में अर्थ किया टीकाकार ने और व्याचिकीर्षित इन दो शब्दों की उत्पत्ति करके बता रहे हैं अव्याकृत शब्द का अर्थ करते हैं सूक्षमात्मना स्थिति अव्याकृत शब्द का अर्थ है सूक्ष्म से जो अवस्थित है जगत प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से अवस्थित होता है पूर्वकल्पीय जगत जब उसका प्रलय का समय आता है तो सूक्ष्म रूप से अवस्थित होता है उसका कार्यात्मक जो स्थूल रूप है वह लीन हो जाता है और सूक्ष्म रूप कहा जाता है कारण रूप को और उस कारण रूप से अवस्थित है तो इसलिए अभ्याकृति का अर्थ हुआ सूक्ष्म रूप से अवस्थित कारण रूप से अवस्थित और व्याचिकीर्षित का अर्थ करते हैं व्याकर तुम स्थूली कर तुम इष्टे व्याचिकीर्सित का अर्थ है कि व्याकरण जिनका करना अभिष्ट है तो व्याकरण करने का अर्थ है स्थूल करना स्थूल करने का अर्थ है कार्य रूप बनाना कारण अवस्थापन्न जगत को कार्य अवस्था में लाने की इच्छा और उसका विषय वह है व्याचिकीर्षित जो सूक्ष्म रूप से यानी कारण रूप से अवस्थित हैं वह कार्य रूप से अभिव्यक्त करने की इच्छा का विषय है और तद विषयक यहां पर ईक्षण है इसलिए ईश्वर में ईक्षण हो रहा है कारण रूप से अवस्थित जगत को अभिव्यक्त करने के लिए कार्य अवस्था में लाने के लिए <coughs> आगे हैं अव्याकृत अच्छा वो तो आगे का अवतरण है उससे पहले भाष्य में देखिए इति बाद वाला जो भाष्य है यदि अपि अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष इच्छन्ति योगशास्त्रविदः किमु कि वक्तव्य नित्य सिद्धश्वर से सृष्टिस्थिति संरिति विषय नित्य ज्ञानम भवती कैमुतिक्याय से ये बताया जा रहा है कि ईश्वर में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय विषयक नित्य ज्ञान होता है करके इसे बताया जा रहा है कैमौतिक न्याय से तो जो योग शास्त्रवीत हैं, यानी योगी लोग हैं वे मानते हैं कि ईश्वर नित्य सिद्ध है वह नित्य सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य सिद्ध यानी पंच क्लेषों से रहित ब्रह्म में पुरुष में ईश्वर में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है और जितनी जितनी उपाधिगत अशुद्धि निवृत्त होती है उतना ही उतना ज्ञान का विस्तार होता जाता है ज्ञान अधिक विषय होता जाता है तो योगी योग साधना से जैसे जैसे ईश्वर के प्रणिधान से अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते करते चित्त की शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं तो ईश्वर के प्रसाद से उनमें आ जाती है अतीत पदार्थों को भी और अनागत पदार्थों को भी वर्तमान पदार्थों के तरह प्रत्यक्ष अनुभव करने की शक्ति सामर्थ्य योगियों में आती है योग साधना से तो जैसे वर्तमान में चक्षुन्द्रिय के सामने विद्यमान अर्थ का प्रत्यक्ष होता है हम लोगों को जीवों को ऐसे योगियों को जितनी भी दूर की वस्तु हो और पीछे कितने भी वर्ष पहले की हो प्रत्यक्ष दिखती है और अनागत कहा जाता है भविष्य अतीत कहते हैं भूतकालीन वस्तु और अनागत का अर्थ है भविष्यकालीन तो भविष्यकालीन जो वस्तु हैं उसका भी वर्तमान में हम लोग इंद्रियों से जैसा अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये जो सिद्धि है अतीत अनागत पदार्थों को प्रत्यक्षवत जानने का सामर्थ्य है वो योगियों में कहा से आया तो कहते हैं ईश्वर के प्रसाद से उन्होंने साधना की ईश्वर प्रसन्न हुए और ईश्वर की प्रसन्नता से ये सामर्थ्य उनको प्राप्त हुआ योगियों को तो जिस ईश्वर के प्रसाद से साधना से योगी अतीत अनागत पदार्थ विषयक पदार्थों प्रत्यक्ष का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं वह ईश्वर नित्य सिद्ध होगा नित्य शुद्ध होगा और उसमें है, सर्वज्ञता होगी इसके विषय में क्या कहना है जिसकी कृपा से थोड़ी साधना करके योगी लोग इतना सामर्थ्य प्राप्त करते हैं तो वह इनको कृपा करके सामर्थ्य देने वाला असीमित सामर्थ्य वाला होगा इसके विषय में क्या कहना है ये कैमितिक न्याय हो जाएगा ना जिसके पास असीमित शक्ति होगी वही अतीत अनागत वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष जानने की शक्ति बांट सकता है एक योगी दो योगी मात्र को नहीं देता ऐसे कई एक साधक साधना करते करते सिद्ध होकर के ईश्वर के सामर्थ्य से ये शक्तियां पाते हैं वह ईश्वर असीमित शक्ति वाला है ये क्या कहा जाए इसके विषय में इस प्रकार कैमुतिक न्याय हो जाएगा ये यहां पर कहा कि यदादि यद योगी नाम अपि अपत अनागत विषय प्रत्यक्षम ज्ञानम योगशास्त्रविदः तो शास्त्रविदीत अनागत पदार्थ विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान योगियों को होता है ऐसा मानना चाहते हैं योगी लोग तो कहते हैं किमु वक्तव्यम यानी क्या कहा जाए किमु वक्तव्य शब्द का अर्थ हिंदी में कि तस्य नित्य सिद्धस्य से सृष्टि स्थिति संरि विषय नित्य ज्ञानम भवति तो जगत की उत्पत्ति स्थिति स्थितिल विषयक ज्ञान नित्य सिद्ध ईश्वर को हमेशा है नित्य है इस विषय में क्या कहना है ये यहां पर कहा गया आगे लिखते हैं भास्कर भगवान यद्यपि उक्तम प्राग उत्पत्ते हे ब्रह्मण संबंधम अनुपपन्नम इति न चोद्यम चोद्यमतर सवित्री प्रकाशवत ज्ञानस्वूपन ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ज्ञान साधन अपेक्षा अनुपपत्ते तो सांख्यों ने अपने मत की स्थापना करते समय यह कहा था प्रधान को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए जो ब्रह्म कारणवादी वेदांती हैं उनका निराकरण करते हुए सांख्यों ने यह कहा था उसका अनुवाद कर रहा है निराकरण करने के लिए कि उत्पत्ते प्राक ब्र शरीरादि संबंधम अंतरेन अनुपपन्नम् अनुपन्नमें उत्पत्ते प्राक ब्रह्मण्व अनुपपन्नम् ऐसा लगाना <coughs> जगत की उत्पत्ति से पहले ब्रह्म में ईक्षित्व असिद्ध है अनुपपन्न है का युक्ति से सिद्ध नहीं होता क्यों तो कहते हैं अभी तो सृष्टि हुई नहीं तो शरीर और इंद्रियां जो ज्ञान का साधन है तो शरीर इंद्रिया आदि से समझना ज्ञान के साधन और उनका संबंध ईश्वर के साथ होगा नहीं यानी ईश्वर शरीर आदि से रहित होगा शरीर इंद्रियों से रहित होगा तो शरीर इंद्रियों से रहित होने के कारण ईश्वर में इक्षित्रित्व यानी ज्ञान सिद्ध नहीं हो पाएगा जैसे सुसुप्ति के समय हम लोगों को कोई जागृत और स्वप्न पदार्थ विषयक ज्ञान नहीं रहता क्यों नहीं रहता तो शरीर और इंद्रियों के साथ सोए हुए पुरुष का संसर्ग नहीं होता शरीर इंद्रियों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं रहने के कारण सुसुप्त पुरुष जैसे नहीं जान पाता वह कहा सोया है गहरी सुसुप्ति के समय उसे मालूम नहीं होता देश कालादि का भान नहीं होता देशकाल वस्तु का गहरी नींद में गए हुए पुरुष को क्यों नहीं होता तो देशकाल वस्तु के ज्ञान का साधन शरीर इंद्रियों का संबंध है और जब तक नहीं होगा शरीर इंद्रिय के साथ संबंध तब तक देशकाल वस्तु का ज्ञान नहीं होता तो अभी जगत उत्पन्न हुआ नहीं उस समय तदैक्षत तद यह वाक्य तद शब्द से ग्राह्य शब्दित ईश्वर में ज्ञान बता रहा है उस ज्ञान का साधन शरीर इंद्रिया आदि का संसर्ग है नहीं जगत की उत्पत्ति से पहले तो ईश्वर को फिर ज्ञान कैसे होगा बिना शरीर इंद्रिय के संबंध से ये यहां पर कहा ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था इसलिए ईश्वर वहां पर सत शब्द का अर्थ नहीं है क्योंकि ईश्वर में सृष्टि से पहले शरीरादि आदि न होने से ज्ञान के साधन न होने से सृष्टि से पहले सृष्टि अनुकूल ज्ञान ईश्वर को होता है ये नहीं कहा जा सकता ऐसा जो कहा था सांख्यों ने उसका यह अनुवाद है यद्य उत्तम प्राग उत्पत्ति ब्रह्मण शरीरादि संबंधम अंतरे न ईक्षित्व इति तो शरीरादि संबंध के बिना ईश्वर में जगत की उत्पत्ति से पहले ईक्षित्व अनुपपन्न है असिद्ध है ऐसा जो सांख्यों के द्वारा कहा गया था सिद्धांति इसका निराकरण कर रहे हैं तत्म अवतरती चौद्यम का अर्थ है प्रश्न तो तत् चोद्यम यानी आक्षेप प्रश्न न अवतरती का अर्थ है ये प्रश्न ही नहीं बनता क्यों तो कहते इसलिए कि सवित्री प्रकाशवत ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ज्ञान साधन अपेक्षा अनुपपत्ते तो जय से सूर्य को दिन में जगत को अवभासित करने के लिए जगत का अवभास रूप कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर और इंद्रिया आदि की अपेक्षा नहीं होती है की होती है सूर्य को जगत को प्रकाशित करने के लिए शरीर आदि की जरूरत है क्या तो बिना शरीरादि संबंध के ही नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य होने से अपने से संबद्ध घटादि प्रकाश वस्तु को प्रकाशित करता है जैसे बिना शरीर इंद्रिय के ही ऐसे ही ईश्वर भी नित्य ज्ञान स्वरूप होने से शरीर इंद्रिया आदि की अपेक्षा ईश्वर को इन जगत विषयक ई क्षण के लिए है नहीं ये यह यहां पर कहा कि सवित्री प्रकाशवत ब्रह्मणों ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ब्रह्म का नित्य ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के साधनों की अपेक्षा ज्ञान के साधन है शरीर इंद्रिय उनके संबंध की अपेक्षा ईश्वर को नहीं है जीवात्मा को है अच्छा अविद्याम संसारी भाष्य वाक्य का लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए कारक अनपेक्षत्वेपि अव्यातकार्योपरकत चैतन्यूपक्षण सेनपेक्ष वृत्तिपक्षण इति आशंक्य आह अबिछ अविद्यादि मतह इति तो ये कह रहे हैं ईक्शण दो प्रकार का है एक चिद्रूप ईक्षण है और एक वृत्ति वृत्तिरूप है तो चिद्रूप जो ई क्षण है वह तो नित्य होने से उसे शरीरादि कारकों की अपेक्षा न होने पर भी वृत्ति रूप जो कार्यात्मक ई क्षण है उसे तो कारक की अपेक्षा रहेगी तो उसका कारणभूत जो कारक है वह बताना जरूरी है इस प्रकार की ये हुई कि अव्याकृत परक्त चैतन्य रूप कारक अनपेक्षत्वेपि कारक कार्य उपरक्त उपरक्त शब्द का उपहित कार्यक्रम्यात तो कार्य है कारण अवस्थापन्न कार्य तो कारण अवस्थापन्न कार्य उपहित चैतन्य अव्याकृत कार्य उपरक्त चैतन्य शब्द का अर्थ है कारण अवस्थापन्न कार्य यानी अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्थापन्न कार्य सूक्ष्म रूप से अवस्थित कार्य था? और वो है उपाधि जिसकी वो जो चैतन्य है उस चैतन्य रूप ईक्षण में और वो उपाधि कैसा बना अव्याकृत रूप कार्य उसका विषय बन करके अनभिव्यक्त नाम रूप अवस्थापन्न कार्य जगत जिसे अव्याकृत कहा जाता है उसका साक्षी वो है अव्याकृत परक्त चैतन्य अव्याकृत अवस्था का अवभाषक चैतन्य और उस चैतन्य रूप ई में कारक कारकत्व की अपेक्षा नहीं है वो नित्य होने से जो अनित्य है उसको कारक की अपेक्षा होती है वो तो अव्याकृत है अज्ञान और उसको विषय बनाने वाला उसे अवभाषित करने वाला चैतन्य वो है नित्य नित्य होने से उसे कारक की अपेक्षा नहीं है ये तो ठीक है सांख्य कहते हैं लेकिन वृत्ति रूप से कारकम वाच्यम तो वृत्ति रूप जो ईक्ष है पहले कहा था जो ईश्वर की उपाधिभूत विद्या है और उसकी एक सर्गोन्मुख परिणाम रूपा वृत्ति बनती है वो इक्षण है वो कार्य रूपी इक्षण है वो वृत्तियात्मक जो इक्षण है वो कार्य होने से उसे कारक की अपेक्षा रहेगी ये यह यहां पर कह रहे हैं कि वृत्तिरूप ईक्षण से कारकम वाचम वृत्तिरूप ईक्षण कार्यात्मक होने से उसका कोई ना कोई कारण बताना होगा इस प्रकार की सांख्यों के द्वारा शंका की गई उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांती कहते हैं अपिच इत्यादि से आपिच चविद्यादी मतह संसारी शरीरादी अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति सै न ज्ञान प्रतिबंध ईश्वरस्य ये सिद्धांतों ने सांख्यों के आशंका का निराकरण करते हुए कहा कि संसारीण संसारी, संसारी कहते हैं जीव को तो संसारिण यानि जीवस् और वो जीव कैसा है तो अविद्यादि मत अविद्या और आदि शब्द से काम कर्म तो अविद्या काम कर्मादि से युक्त जो जीव है उसे ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शरीर शरीरादि की अपेक्षा है शरीरादि में आदि शब्द से इंद्रियों को लेना तो शरीरादि की अपेक्षा जीव को होने पर भी ज्ञान के लिए यानी जीव को जो ज्ञान होगा वह सशरीर जीव को ही होगा शेन और सेंद्रिय जीव को ही होगा यानी कार्यकरण से युक्त जीवात्मा ही ज्ञाता बन पाएगा जीव को ज्ञान के लिए जरूरी है वृत्यात्मक ज्ञान के लिए शरीर की इंद्रिय की आवश्यकता है बहुत जरूरी है इनका होना तो इसलिए कहा कि अविद्यादि मत संसारिण यानी अविद्या काम कर, कर्म युक्त जो जीवात्मा उसे ज्ञान के लिए शरीरादि की अपेक्षा जरूर होती है अपेक्षा तो जीवात्मा को ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान के लिए शरीर आदि की अपेक्षा है तो वो कोई जरूरी नहीं कि जीवात्मा को शरीरादि सापेक्ष ज्ञान होता है तो ईश्वर को भी शरीरादि सापेक्ष ही ज्ञान हो ये कोई आवश्यक नहीं है इस दृष्टि से कहते हैं ना ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित ईश्वर से जिसमें ज्ञान के प्रतिबंध का कारण कोई भी नहीं है ज्ञान प्रतिबंधक से रहित जो ईश्वर हैं, जिसका ज्ञान अप्रतिबद्ध है तो अप्रतिबद्ध ज्ञानवान ईश्वर के माया का वृत्त्यात्मक परिणाम रूप ईक्षण के लिए शरीरादि की अपेक्षा होगी ये मानना कोई जरूरी नहीं है जीवात्मा में तो ज्ञान की उत्पत्ति में अनेक प्रतिबंध है उन ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंध के हेतुओं को हटाने के लिए आवश्यकता होती है शरीरादि साधनों की और जिसमें स्वतः ही ज्ञान उत्पत्ति में प्रतिबंधक को कोई है नहीं उसे उन प्रतिबंधों को हटाने वाले साधनों की जरूरत भी नहीं है और जिसके सामने प्रतिबंध है उसे उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए साधनों की अपेक्षा रहेगी जीवात्मा के ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेक हैं इसलिए उसे तो शरीरादि की अपेक्षा रहेगी और ईश्वर के ज्ञान की उत्पत्ति में वृत्तियात्मक ज्ञान की उत्पत्ति में कोई भी प्रतिबंधक न होने से ईश्वर के वृत्तियात्मक ई क्षण में शरीरादि सापेक्षा शरीरादि की अपेक्षा मानना आवश्यक नहीं है ये उत्तर दिया अच अद्यादि मत संसारी शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति सैत न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहितस्य ईश्वरस्य। ईश्वर को जो वृत्मक ज्ञान उत्पन्न होगा वह शरीरादि सापेक्ष नहीं होगा क्योंकि ईश्वर में ज्ञान उत्पत्ति का प्रतिबंधक कोई भी न होने से ईश्वर को जो वृत्त्मक ज्ञान होता है वह बिना शरीरादि की अपेक्षा के ही होता है इसे बताने वाले ये मंत्र भी बताए जा रहे हैं आगे तो मंत्र का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस वाक्य का भावार्थ बताते हैं इसे देखिए टीका में एक वाक्य है यथा एक ज्ञान तथा इति अन्य नियमाभानोअरीरपी जन्य ईक्षण कारकत्व भाव अने जैसा एक को ज्ञान होगा जीव और ईश्वर इन दो में से एक को ज्ञान जैसा होता है ऐसा ही दूसरे को भी ज्ञान होगा ऐसा कोई नियम न होने से जीव को जिस प्रकार से ज्ञान हो रहा है जिन साधनों से हो रहा है वृत्तात्मक ज्ञान उन्हीं साधनों से ईश्वर को भी ज्ञान होगा ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है ऐसा कोई नियम ना होने से ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यथा एकस्य से ज्ञानम एक, एक याने जीव यथा ज्ञानम यानि शरीरादि सापेक्ष ज्ञान है जैसे जीव का तथा यानि वैसा ही अन्य सै ई इति नियमाभाव ऐसा कोई नियम न होने से माई नो जन्य ईक्षण कारकत्वम माई कहते हैं ईश्वर को माया है उपाधि जिसकी वो है माई तो माई जो ईश्वर और उस ईश्वर में शरीर न होने पर भी अशरीर है ईश्वर तो अशरीर ईश्वर को जन्य ज्ञान हो सकता है वह वृत्त्मक ज्ञान का ईक्षण का कर्ता बन सकता है तद ऐक्षत तो इस वाक्य के द्वारा जैसा श्रुति कह रही है अशरीर ईश्वर ही ईक्षिता है लेकिन अशरीर जीव को शरीरादि संबंध रहित जीव को तो ज्ञान नहीं होगा उसके लिए शरीरादि संबंध जरूरी है कार्यक्रम संघातवान जीवात्मा को ही ज्ञान होगा कार्यक्रम संघात रहित तो जीव को ज्ञान नहीं हो पाएगा और ईश्वर को तो बिना कार्यकरण के भी ज्ञान होगा ये अभिप्राय है इस वाक्य का मतो संसारिना अविद्यामत अपेक्षा इत्यादि वाक्य का यह काभिप्रा हुआ अब मंत्रो चमौ ईश्वर शरीरादि अनपेक्षतावरण ज्ञानता इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार नु यज्जन्यम ज्ञानम तत्शरी साध्यम इति व्याप्तिरस्ति आशंक्य श्रुति बाधम आह मंत्रोचे यदि कोई तार्किको ये कहें कि यज्जन्यम ज्ञानम तत्शरी साध्यम ऐसी व्याप्ति दिखा दे और उदाहरण के लिए जीव को रखें जीव के ज्ञान को तो जो ज्ञान होगा जन्य ज्ञान होगा वह शरीरादि आदि साध्य ही होगा यानी शरीरादि में ही उत्पन्न होगा जैसे जीव का ज्ञान इस व्याप्ति को लेकर के ईश्वर का जन्य ज्ञान भी शरीर सापेक्ष ही होगा ये सिद्ध करना चाहेंगे यदि पूर्व पक्षी तार्किक तो सिद्धांति कहते हैं श्रुति बाधम आह कि ये व्याप्ति जो है श्रुति प्रमाण से बाधित है यजन्यम ज्ञानम तत् शरीर साध्यम यह इस व्याप्ति का बाध करने वाला श्रुति प्रमाण उपस्थित है ये कहते हैं बाध कहा जाता है मिथ्यात्व निश्चय को बाधो मिथ्यात्व निश्चय तो श्रुति प्रमाण से इस व्याप्ति के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है अने श्रुति ये बताती हैं कि ईश्वर में जन्य ज्ञान के लिए शरीर आदि की अपेक्षा नहीं है बिना शरीर आदि के ही ईश्वर को जन्य ज्ञान हो जाता है वृत्त्मक ज्ञान हो जाता है ऐसा ये श्वेता श्वेतर उपनिषद के दो मंत्र बता रहे हैं न तस्य कार्यम इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल